Bacchó, aó, s'úno, qahàni E'k t'hi, p'yàri, c'i llià, ràni Bacchó, aó, s'úno, E'k t'hi, p'yàri, c'i llià, तक उड़ती जाती लाती थी वो दाना पानी दूर-दूर तक उड़ती जाती लाती थी वो Dúr t'aq uđtí ja t'i là t'i thí ho d'anà pàni Dúr d'úr t'aq uđtí ja t'i là t'i thí ho d'anà pàni Bacchó th'i p'yari, jidhya rani thi pyari यारी चिड़िया रानी वो चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी चिड़िया रानी के दो बच्चे थे वे दोनों बहुत छोटे थे उनके पंख भी बहुत छोटे थे अभी वो दोनों उड़ नहीं पाते थे चिड़िया रोज सवेरे उड़ जाती उड़ते उड़ते दूर निकल जाती दाने इकठा करती और शाम को घर आती जब चिडिया घर आती तो दोनों बच्चे खुशी से चीं चीं बोलने लगते मा से बहुत सारा प्यार करते अपने नन्ने नन्ने पंक फड़ फड़ाते मा भी उनसे धेर सारा प्यार करती, बच्चों को दाना चुगाती बच्चे दाना चुग कर पानी पीते और सो जाते इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे दिन चिड़िया रोज की तरह दाना लाने गई उस दिन शाम तक वह नहीं लौटी बहुत अंधेरा हो गया बच्चे भूख के मारे चीं चीं करने लगे धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ गया आसमान में चांद निकल आया पर उनकी मां नहीं लौटी कुछ देर बाद चिड़िया आई वह बहुत थक गई थी बच्चे उसे देखते ही खुशी से चीं चीं करने लगे माँ के गले से चिपकने लगे चिड़िया ने बच्चों से कहा आज दाने नहीं मिले मैं जहां दाने के लिए जाती थी वहां कुछ नहीं मिला फिर मैं दूर चली गई पर कहीं भी कुछ नहीं मिला बच्चों ने कहा दाने नहीं मिले तो क्या हुआ मां तुम तो मिल गई हम लोग तो डर ही गए थे अब हमें भूख नहीं है एक गिलहरी चिड़िया की बातें सुन रही थी गिलहरी ने कहा मेरे पास कुछ दाने हैं खेत से कतर कर लाई हूं तुम्हारे पास लाती हूं बच्चों को दे दो फिर गिलहरी दाने लेकर चिड़िया के पास आ गई गिलहरी ने दाल पर दाने रख दिए चिड़िया बच्चों को दाने चुगाने लगी वह गिलहरी से बोली बहन तुमने मेरे बच्चों को आज खाना खिलाया मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती गिलहरी बोली यदि कभी दाने तुम्हें ना मिले तो मुझसे कहना पर भूखे मत सोना मेरे पास ढेर सारे खेत हैं अब गिलहरी और चिड़िया में दोस्ती हो गई रोज चिड़िया गिलहरी का हालचाल पूछ लेती एक दिन गिलहरी के पैर में एक कांटा चुभ गया गिलहरी से चला नहीं जाता था चिड़िया ने गिलहरी को लंगड़ाते देखा चिड़िया दौड़ी दौड़ी आई बोली बहन क्या हुआ गिलहरी ने अपना पैर ऊपर कर दिया वहां कांटा दिखाई दे रहा था चिडिया ने अपनी चोंच से काटा खीच दिया काटा गिलहरी के पैर से बाहर निकल गया काटा निकलने पर गिलहरी का दर्द भी दूर हो गया पर उसके घर में दाने नहीं थे जब तक गिलहरी चिडिया दौड़ने लायक नहीं हुई तब तक चिड़िया ही गिलहरी के लिए फल और दाने लाकर देती रही फिर चिड़िया और गिलहरी दोनों मिलकर रहने लगी बच्चों मानो मेरा कहना बच्चों मानो मेरा कहना हरदम मिलजुल कर ही रहना हरदम मिलजुल कर सबको अपना मित्र बनाओ सबको अपना मित्र बनाओ जीवन सबका सुखी बनाओ जीवन सबका सुखी बनाओ बच्चों मानो मेरा कहना हरदम मिलजुल कर ही रहना बच्चों मानों मेरा कहना हर दम मिल जुल कर ही रहना चिडिया और गिलहरी उमंग श्रिंखला के अंतरगत अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम आलेक एवं विशे संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विशे समन्वे डॉक्टर अमरेन्द्र बेहरा वाचन एवं निर्माण संचालन, प्रभुदयाल खट्टर ध्वनिंकन, सतीश लाड़े निर्माण सहयोग, दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो